ृप विक्षा, वृंदवनाधना कर रहे हैं। तो ने जो आंदोलन बनाया है अपनी की शिक्षा में में में एक एक जगह लिखते हैं हैं, कि कि ये जो है, है, कि जो जो आंदोलन आंदोलन इसका इसका उद्देश्य है अनुयाई इस में भाग लेने वाला जो भक्त है वो निरंतर कृष्ण के नाम कृष्ण के रूप कृष्ण के गुण और कृष्ण के लीलाओं का सदैव स्मरण करता है यही एकमात्र उद्देश्य इस आंदोलन का है और इसी की के लिए, या इसी की पूर्ति के लिए श्री प्रभुबाद ने बहुत सारे हमें कार्य दिए हैं। और उन कार्यों का प्रयोजन क्या है कि निरंतर हमें जो कृष्ण का स्मरण है वो अधिक से अधिक बढ़े और जन्माष्टमी मंदिर में में कि हम अपने अपने जीवन महान भक्त का, का, का आश्रय ग्रहण करेंगे और कृष्ण के गुणों को निरंतर सुनते रहेंगे इसलिए जब परीक्षित महाराज के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई हमारे जीवन में तो छोटी छोटी विपदा आती हैं तो हम है। या विपद परीक्षित ढूंढा नहीं उनको पूर्ण रूप से था था कि मैं कृष्ण के भक्त की शरण ग्रहण करूंगा और उनके द्वारा कृष्ण की महिमा को सुनूंगा तो मुझे कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए उन्होंने जैसे चला उसे क्षण अपने राजपाट आदि को त्यागते हैं और यमुना गंगा नदी की शरण ग्रहण करती हैं।, कर हैं और वो कहते हैं सुखदेव गो स्वामी के पास जाकर के अभी मुझे ये उड़ने वाले जो तक्षक सर्प है जो मुझे काटेगा उसका भय नहीं है आप क्या करो निरंतर कृष्ण की महिमा का गुणगान करो आप कृष्ण के बारे में बोलो कृष्ण की कथा को तो सुना तो ऐसे नहीं कि उनको नहीं लगा कि अरे इनसे क्यों सुनू मैं मैं तो मेरा खानदान देखा जाए मेरे तो दादा परदादा से लेकर सारे इतने बड़े बड़े भक्त थे जिनके लिए कृष्ण ने कई प्रकार की सेवाएं की हैं और मैं भी भी बचपन से छोटा-बड़ा भक्त नहीं मुझे बचाने के के लिए कृष्ण को को मेरी मां घर में आना पड़ा तो ये सब चीजें उन सारे को होते हुए उन्होंने उसको दूरस्थ कर दिया और सुखदेव गो स्वामी का आश्रय लिया इसलिए नरत ठाकुर कहते हैं आश्रय लैया भजे कृष्ण तार तेजे जो भक्त भगवान और उनके भक्तों का आश्रय ग्रहण करता है ऐसे व्यक्ति को कृष्ण कभी नहीं है। का करते हैं। को आपना बना लेते हैं तो परीक्षित महाराज भागवत के दशम के शुरुआत में बोलना शुरू करते हैं और वो कहते हैं कि मैं तो कृष्ण की महिमा को बहुत विस्तार से सुनना चाहता हूँ ये सारे श्रीमद भागवत के अलग अलग अवतरों का वर्णन आपने तो संक्षिप्त रूप में किया है बहुत ही शॉर्टकट मारा है हम इन डिटेल डिटेल चाह, सुनना चाहता हूं। तो स्वामी ने जब राजा परीक्षित का उत्साह और ये तीव्र आकांक्षा देखी कृष्ण को समझने की जानने की अपने हृदय में धारण करने की तो शोकदेव गोस्वामी के मुख से कृष्ण कथा का जो फ्लो है वो निरंतर बहने लगा जिस प्रकार से जो गाय होती है वो बछड़े अब बछड़ा बछड़ा को छोड़ते हो गाय का दूर निकालने के लिए तो वहां से छोड़ उसको पता है कि अभी मुझे छोड़ा जाएगा तो बछड़ा अपने रस्सी छोड़ने नहीं देता वो दौड़ने लगता है गाय की ओर और गाय उस बछड़े का ये प्रयास मेरी ओर आने का देखकर उस उसी क्षण गायू का, का तो आप करती है तो उसी प्रकार से महान भगवत भक्ता है जब हमारे तीव्र लालसा को कृष्ण भावना की प्राप्ति को प्राप्ति की जो आकांक्षा है उसको देखते हैं तो उनके हृदय से कृष्ण प्रेम का जो आ, फ्लो है या कृष्ण कथा का जो वर्णन है वो निकलने लगता है उसी प्रकार से है एक शिष्य की उत्साह को को जब गुरु देखते तो गुरु देखते हैं तो ये होती है स्वयं रूप से वो कृष्ण उस शिष्य को प्रदान करते हैं तो उसी माते शोकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज की आकांक्षा को देखा कि ये तो बहुत कृष्ण के बारे में जानना चाहता है तो शुक्रेव गोस्वामी ने कहा रुको अभी मैं कृष्ण की महिमा का वर्णन करने जा रहा हूं तुम चित्त इसे सुनो इसलिए भागवतम का जो दशम है वो वास्तव में भागवतम का प्राण है कृष्ण भागवतम के हीरो है तो हीरो को इतना ग्रेट विस्तार रूप से प्रस्तुत किया है शुक्रदेव गोस्वामी ने कि किसी और अवतार उन्होंने प्रस्तुत नहीं किया और भागवतम देने का प्रयोजन यही है कि कृष्ण को प्रकट कराना भागवतम के माध्यम से इसलिए शुकदेव वर्णन करते हैं इस ब्रज लीला का और परीक्षित महाराज इस ब्रज के लीलाओं को तो सुनने के लिए तत्पर रहते हैं इतना ही है नहीं बल्कि परीक्षित महाराज के ऊपर ये कष्ट बीतने से पहले ही उनको भागवत को सुनने की लालसा थी जब अर्जुन द्वारका से भगवान की रानियों को लेकर वापस आए द्वारका जब अस्त हो जाती हैं और वो सब रानियां उस समय हस्तिनापुर में थी और जो भगवान के प्रौत्र है वज्रणा उनको मथुरा का राजा बनाया गया लेकिन वो अकेले ही निवास कर रहे थे कुछ प्रजा आदि तो नहीं थी वहां भगवान गर्भ संहिता में वर्णन आता है कि भगवान इतना विशाल लेके आए कि जिसमें अनंत घटिया थी अनंत फ्लैग थे इतना सुंदर वर्णन है और और उसमें सारे ब्रजवासियों को डाला पदार्पण किया तो एक प्रकार से ब्रज पूरा खाली हो गया था तो जो वज्रन राजा बने तो उन्होंने सोचा कि किस पर राजा करू कैसे यह सब ऑर्गेनाइज करो तो परीक्षित महाराज एक दिन उनको विजिट करने मथुरा जाते हैं और तो है वज्रनाथ तो तो पर मैं अरेज करता हूँ तो परीक्षित महाराज ने बहुत सारे वैष्णवनाथ दिवोडी ब्राह्मणनाथ सबको अरेन्ज किया और उनको मथुरा में बिसाया और फिर वज्रनाथ के हृदय में बहुत बड़ा दुख था तो उस दुख को मुक्त करने के लिए परीक्षित महाराज शांडिल्य मुनि को निवेदन करते हैं कि शांडिल्य मुनि आइए आप परिक्षित को को वज्रनाथ कुछ शिक्षा प्रदान कीजिए मार्गदर्शन उनको दीजिए तो शांडिल्य मुनि आकर उनको कहते हैं कि हे है वज्रनाथ तुम जिस स्थान पर निवास कर रहे हो जो ब्रज है ये जो वृंदावन है ये कोई सर्व स्थान नहीं है कृष्णा इसी धाम को अपने नित्य जो गोलोक वृंदावन है वहां से इसे लेकर आते हैं और यहां उस धाम को रखते हैं और वहां अपनी करते हैं अनंत लीलाएं करते हैं तो ये जो धाम है जिनको जिसको तुम जिसका उद्धार करो या लीला स्थलियों को खोजो तो बज्रनाथ ब्रज में भ्रमण करते हैं और कृष्ण के विरह में रोते हैं अलग अलग वृक्षों के नीचे तो अलग अलग लीला स्थलिया कोष निकालते हैं विग्रहों की स्थापना करते हैं कुंडों का निर्माण करते हैं, हैं। गांवों को जो रानिया थी जो द्वारका से आए थी वो कृष्ण के विराह में बहुत मैड हो गई थी उनको कृष्ण का जो विराह है वह सहा नहीं जा रहा था तो उन्होंने सोचा ये दुख हम अपने जीवन से कैसे कम कर सकते हैं तो वो जब ब्रज में आए उन्होंने देखा तो तो जंगल घूमने गए तो कालिंदी को अपने पत्नी के रूप में भगवान ने स्वीकार किया था तो उनको कहा कि आप, आप कैसे इतनी खुश हो कृष्ण चले जाने के बाद भी कालिंदी ने कहा कि कृष्ण को छोड़कर नहीं जाते वृंदावनम कि वृंदावन को त्याग कर कृष्ण एक कदम भी अपना बाहर नहीं डाल सकते एक दृष्टि से देखा जाए कृष्ण के पास वो शक्ति वो सामर्थ्य नहीं है कि वृंदावन से बाहर अपने चरण डाले क्यों क्योंकि ब्रज वासियों का जो निर्मल शुद्ध प्रेम है उससे कृष्ण पूर्ण रूप बंध गए हैं बंधे हुए हैं तो जब कालिंदी ने कहा और उन्होंने कहा कि आपको भगवान कृष्ण की महिमा को सुनना चाहिए जो कृष्ण कृष्ण कृष्ण से है, की ग्लोरी, हाँ, से है, है, की उसको सुनना चाहिए और किसके द्वारा सुनना चाहिए वो धव के द्वारा सुनना चाहिए हाँ जब ये पता चला तो ये जो रानिया थी वो भाग के गई परीक्षित महाराज के पास हो परीक्षित आपको फेस्टिवल ऑर्गेनाइज कीजिए फेस्टिवल किसके लिए होना चाहिए इंद्रियों के लिए उत्सव तो है तो महाराज को कहा कि आप एक उत्सव की उत्सव का आयोजन कीजिए और इन राणियों ने पूछा कि उद्धव कहा मिलेंगे हमें उद्धव को तो भगवान ने आदेश दिया था अंतिम समय में बद्री का आश्रम में वहां मेरी महिमा का गान करो तो लेकिन एक रूप में उद्धव सदैव उद्धव ख्यारी या जो कुसुम सरोवर है वहां निवास करते हैं और ऐसे उद्धव के बारे में जब इन रानी ने सुना परीक्षित को कहा तो परीक्षित महाराज वज्रना आदि को लेकर कुसुम सरोवर के उस एरिया में आते हैं गोवर्धन गोवर्धन के लिए निकट और वहां आकर कीर्तन करते हैं कौन सा कीर्तन हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे प्रेशन, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जब इतना जोर से नाम संकीर्तन कर रही थी सारी रानिया परीक्षित महाराज वज्रना, तो आपने आपको रोक नहीं पाए ना, जैसे कृष्ण कहते ना यत्र गायन्ति तत्र नारदा है नारदा मैं वहां निवास करता हूं या वहां भागा जाता हूँ जहां मेरे मेरे जो प्रेमी भक्त हैं मेरे मेरा गुणगान करते हैं तो उसी प्रकार से भगवान भी जहां उनके नाम रूप गुण लीला का वर्णन होता है वहां भागते हैं तो उसी प्रकार से उनके भक्त भी वहां ही भागते हैं जहाँ कृष्ण के नाम रूप गुण लीलाओं का वर्णन होता है तो उद्धव वहां प्रकट हो जाते हैं और उद्धव को देखकर ये जो रानिया है वज्रनाम है परीक्षित महाराज हैं वो आचार्य चकित हो जाते हैं क्योंकि जिनका शरीर हाँ किनके समान था कृष्ण के समान उद्धव की एक खासियत थी गोपिया भी चकित हो गई थी जब कृष्ण ने मथुरा में उद्धव का हाथ पकड़ा आ, बहुत बहुत निकट का कोई व्यक्ति है अब प्रेमी उनका हाथ पकड़ते हैं और कहते मेरे मन की बात बताना चाहता हूं तो उनको कहते देखो कृष्ण मथुरा में कहते उद्धव हा ब्रज वि मुझे वृंदावन क्या कहेंगे भुला नहीं जा रहा है वृंदावन का तो बहुत अधिक स्मरण हो रहा है तुम मेरे लिए कार्य करोगे उद्धव ने क्या बताइए क्योंकि उद्धव हाँ जो यदुवंशी थे नारद जब गए यदुवंशियों के पास कि हे यदुवंशी यदु आप कृष्ण के बहुत प्रेमी हो यदुवंशी कहते नहीं नहीं हम भगवान के प्रिय नहीं है हमसे अधिक प्रिय कौन है ये उद्धव है क्योंकि कृष्ण जब भोजन करते हैं तो उद्धव के अलावा वहां बैठने के लिए किसी को अलाव नहीं है बैठकर देखते हैं कृष्ण आराम से भोजन ग्रहण कर रहे हैं और उद्धव के अलावा उनका कोई ग्रहण नहीं करता उनको पूर्ण अधिकार है क्योंकि उद्धव में कहते हैं कि कृष्णा मुझे एक चीज महसूस हो गई है एक सीक्रेट मुझे पता चला है माया से अपने आप को बचाने का कोई उद्धव से पूछे बताइए उद्धव आपको क्या रहस्य पता है माया से बचने का तो उद्धव कहते हैं कि आपका दिया ग्रहण करने से से मैं माया पर विजय प्राप्त कर कर लेता हूं या कर सकता हूं। तो इसलिए उद्धव कृष्ण के समान ही एक प्रकार थे उनका भी वैसे था और वो कभी नए वस्त्र नहीं पहनते थे कि अपने लिए अलग से नाम देकर ना सिलाना अपने चॉइस की चीजें पहनना नहीं उद्धव क्या करते थे जो भी कृष्ण ने उतारा है वही वस्त्र केवल उद्धव पहना करते थे वही आभूषण धारण करते थे वही करते थे तो मतलब उद्धव उद्धव का जीवन कृष्ण पर एक प्रकार से निर्भर था। तो ऐसे इवन वृंदावन जाते हैं तो गोपियां देवती सुबह उठकर क्योंकि सुबह उठकर वह नंदेश्वर का दर्शन करने जाते थे अरे आज वहा किसका खड़ा है शायद वो आक्रूर फिर से तो नहीं आया इतना आसक्ति है कृष्ण से उन्होंने सोचा कि वो फिर से तो नहीं आया फिर उन्होंने थोड़ी देर के बाद शाम सुंदर तो नहीं आए वो आश्चर्यचकित हो गए उनको एक प्रकार से वो कृष्ण को ही देख रहे थे तो थोड़ा ठीक से हाँ देखा उन्होंने तो कौन नजर आए उद्धव आ, तो उद्धव जाते हैं और फिर लंबा वार्तालाप होता है तो ऐसे उद्धव जिनका शरीर कुरान हाँ, वर्णन करते हैं कि सदैव कृष्ण के नाम गुण लीलाओं से भरा रहता था तो जब ये उस सरोवर के किनारे प्रकट हुए वह संकीर्तन यज्ञ में तो इन रानियों ने कहा कि हे उद्धव हाँ उनको निवेदन किया कि हमें आप कृष्ण की महिमा का वर्णन कीजिए के के हम सुनना चाहती है तो उद्धव तो ने कहा तो नहीं आपके लिए जो श्रीम भागवतम है वो अलग क्लास होगी स्पेशल क्लास होगी भागवतम की मैं नहीं लूंगा कौन लेगा आपके लिए क्लास आगे चलकर शुक्रदेव गोस्वामी तो परीक्षित को कुछ कार्य तो हेतु से भेजा जाता है और फिर ये सारे सारे जो आदि हैं कृष्ण कृष्ण के के उस गाथा को सुनना चाहती और वास्तव में का आने कई कारण एक प्रमुख कारण यही है कि कृष्ण अपनी लीलाओं को करते हुए हम सबको अपनी ये जो प्रेम लीला कहानी है वो प्रदान करना चाहते हैं कि जिनको हम शवन करके जिसको जिस पर मनन करके जिसका स्मरण करके हम कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं आ, क्योंकि यही है एक भक्त तभी कृष्ण की तो हो सकता है जब जो स्वयं कृष्ण है उनके बारे में वो उन सुने उनके उनका गुणगान करे उनका स्मरण करे तभी वास्तव में प्रभुपाल गीता में लिखते हैं कि श्याम सुंदर कृष्ण के प्रति आकर्षण होना चाहिए वो वही आकर्षण वो श्याम सुंदर कृष्ण के पीछे होगा नहीं तो हमारा आकर्षण किस चीज के पीछे होगा कुंती महारानी ने चार चीजें कही है जन्म ऐश्वर्य उच्च कुल में जन्म ऐश्वर्य धन के पीछे उच्च शिक्षा के पीछे इन सब चीजों के पीछे हम भाग रहे हैं हाँ तो इस प्रकार से व्यक्ति इन चीजों के पीछे भागता है और यही चाहता है कि मेरे जीवन में सुख समृद्धि और शांति आए क्या आ जाए सुख समृद्धि और शांति एक व्यक्ति था उसने सोचा म, मंदिर में आके हम इन चार चीजों के लिए प्रार्थना करते हैं जन्म ऐश्वर्य श्रुता श्री तो वो व्यक्ति आया भगवान के मंदिर में और उसने भी प्रार्थना की मुझे शांति चाहिए भगवान अभी उसको लगा शांति कैसे मिलेगी उसने सोचा एक स्त्री हो जिसका नाम शांति हो उससे विवाह करने से शांति मिल सकती है तो उसने योजना बनाई भगवान से प्रार्थना की कि मेरे जीवन में कोई शांति आ जाए वैसे हुआ कालांतर में एक स्त्री उनके जीवन में आई उन्होंने विवाह किया और जिसका नाम क्या था शांति अभी शांति तो उसके जीवन में आ गई लेकिन उसको शांति का अनुभव हो रहा था उस समय में एक साल के बाद पुत्र हुआ तो उसने सोचा सारे चीजें सिमिलर होनी चाहिए कुछ लोग होते हैं ना जिनका घर में कलर भी वैसे होगा, भी वैसे वैसे होगा फर्नीचर और कार का कलर भी वैसे। सारे मैच होना चाहिए तो उसने अपने पुत्र का नाम भी रखा प्रशांत कि पुत्र भी कैसे होना चाहिए प्रशांत सिर्फ घर बनाया और घर का नाम लिखा ना। शांति निकेतन क्या लिखा शांति तो एक मित्र आया उनको मिलने के लिए आया जैसे उनको मित्र आया उन्होंने तो सौभाग्यशाली हो आपकी पत्नी क्या नाम था बोलिए और घर का नाम तो उसने कहा आपके जीवन में तो इतनी शांति है आपको तो बताओ आप मुझे तो बताओ कि आपको शांति प्राप्त हुए कि नहीं जोर से बोल रहा था से आकर उसने कहा जोर से से मत बोलो वो सुनेगी तो तो शांति खत्म हो जाएगी तो इस प्रकार हम सब भागते हैं कुंती महारानी कहती है कोई व्यक्ति कुंती महारानी की प्रार्थनाओं को पढ़ेगा तो भ्रमित हो जाएगा भौतिकतावादी कहेगा कि ऐसी कैसी ये श्री है जो ऐसी ऐसी प्रार्थना करते जा रही है कृष्ण को एक तो प्रार्थना है कि कृष्ण मुझे तो बहुत सारे कष्ट दे दो हा? तो ऐसी जो कुंती महारानी वो कहती है कि सारा संसार इन चार चीजों के पीछे भाग रहा है लेकिन वास्तव में जो भक्त है भगवत सेवा के अलावा किसी और चीज की कामना या आकांक्षा नहीं करता है इसलिए सत्य व्रत मुनिंद दामोदरा कहते हैं क्या है वो वरम न मोक्षम व मोक्षम वी उसी समय वो श्लोक याद आता है कार्तिक चौदह तो वो सारे श्लोक घूमते हैं बाकी समय में भूल जाते हैं तो वहां बल्कि बाकी आध्यात्मवादी हो धर्म अर्थ काम और मोक्ष की कामना करते हैं लेकिन सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि मुझे मोक्ष भी नहीं चाहिए और इतना भी नहीं गोपाल बालम मुझे क्या चाहिए वो गोपाल बाल है ना बाल कृष्ण वो मेरे हृदय में आ जाए बस उनके स्मरण के अलावा और किसी चीज की मुझे कामना नहीं है भक्त मोक्ष की कामना नहीं करता और इतना भी नहीं भक्त कहते मुझे वैकुंठ जाने की भी इच्छा नहीं है, अच्छा कहते है कि मैं और जन्म देने के लिए भी तैयार हूं मम जन्मनेश्वर है भक्ति अहेतु की तो आपकी अहेतु की भक्ति मुझे सदा चाहिए तो इस प्रकार से जो भक्त है वह सदैव अपने जीवन में जो कृष्ण है उनके स्मरण को बढ़ाना चाहता है अपने जीवन में धारण करना चाहता है सत्यमृत मुनि ने कहा बाल रूप मेरे हृदय में आ जाए और हमारे हृदय में भी बाल रूप भगवान का आने लगे तो हम कहेंगे रुको जगह नहीं है अभी ट्रैफिक जाम है अंदर बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारे दूसरे बाल बैठे हुए हैं बालक है बालिकाए हैं आप हाँ कृष्णा आपके लिए स्पेस नहीं है आप अभी वेट करो तो एक वृंदावन में कवि थे जिन्होंने लिखा कि कृष्णा कि मेरा जो हृदय है क्योंकि मैं बहुत टेढ़ा हूं तो कोई पूछ सकता है कि आप टेढ़े हो तो फिर आ, कैसे आपके हृदय में कृष्णा आ सकते हैं वो कहते हैं कृष्ण के अवतार के अलावा दूसरा अवतार मेरे हृदय में प्रवेश कर ही नहीं सकता हाँ क्योंकि ना, मेरा हृदय टेढ़ा है तो नारायण सीधा खड़े हैं बाकी दूसरे सारे अवतार सीधा खड़े हैं तो तो है जो, जो मेरा हृदय टेढ़ा है और आप भी कैसे हो त्रिभंग ललित रूप में सदैव खड़े रहते हो आप जब जाओगे तो फिर से बाहर नहीं निकल सकते आपकी जो सुंदर सुंदर रूप है आ, जो मेरे हृदय से बाहर निकलना असंभव हो जाएगा जैसे तो उसमें है सकते हैं। तो वैसे ही है कृष्णा कवि कहते हैं कि आप मेरे हृदय में जाओगे तो बाहर नहीं आ सकते हैं तो उसी भांति हाँ जो एक भक्त है वो सदैव प्रयास करता है कि किस प्रकार से मैं अपने हृदय को बनाऊ कि जिसमें कृष्ण निवास करें एक वक्त ने तो इतना भी कहा एक एक श्लोक में लिखते हैं कि है कृष्णा, आप तो माखन चोर हो, आप एक नंबर के चोर हो इसलिए आपके ऊपर एक अष्टकम भी लिखा गया है चोर अग्रगण्य पुरुषाष्टकम ऐसे भी नहीं कहा कि केवल चोर है बल्कि उस आष्टकम में कहा है चोर अग्रगण्य अग्रगण्य मीन चोरों में जो प्रमुख है हाँ, सबसे नंबर वन है वो आप श्री राधा रानी के हृदय को भी क्या करते हो चुरा लेते हो तो आप चोर हो और चोर सदैव चोरी करने के बाद छुपने का प्रयास करता है कोई मुझे देखे ना और ऐसे स्थान में छुपने का प्रयास करता है जहां क्या हो अंधेरा तो भक्त कहता है कि हे कृष्णा इस संसार में जितने भी भक्त होंगे उनसे भी सर्वाधिक जो अंधेरा अंधेरा हृदय है वो किसका है मेरा है आप छुपने की इतनी इच्छा है कहा छुप जाओ मेरे हृदय में छुप जाओ आप वो, कह, वो कहते हैं कि आप आकर मेरे हृदय में छुप जाइए जिससे फिर आप फिर से यहां से निकल नहीं सकते और आप मदर या माता यशोदा के भाई से आप भागते हैं फिर यदि आप मेरे हृदय में छुपेंगे तो माता यशोदा आपको कभी भी ढूंढ नहीं सकती इस प्रकार से जो भक्त है प्रार्थना करते हैं भगवान को अपने हृदय में धारण करने के लिए और वास्तव में आचार्यगण कहते हैं कि जो जन्माष्टमी का उत्सव है वो इसलिए यही है कि हम कृष्ण को इनवाइट कर रहे हैं हाँ क्या करो आइए और मेरे कमल हृदय में या मेरे हृदय में निवास कीजिए तो आज हम थोड़ी चर्चा करेंगे श्रीमद भागवतम का जो श्लोक है दशम स्थल में जहाँ परीक्षित महाराज ने बहुत तीव्र आकांक्षा प्रदर्शित की कृष्ण के लीलाओं को सुनने के लिए और सुखदेव गोस्वामी उसका वर्णन करते जा रहे थे तो का वर्णन करते हैं अलग अलग स्थानों में जिसमें वो कहते हैं कि भगवान अभी बड़े हो गए थे पहले तो कृष्ण नंद भवन के अंदर खेला करते हैं लेकिन अभी कृष्ण निकल, निकलने लगे निक, चलने लगे बाहर अपने कहावन के बाहर जाकर भी अपने सखाओ के साथ क्रीड़ा करने लगे अभी वो गोचारण या बछड़े चारण की लीला नहीं कर रहे हैं तो ऐसे कृष्ण जब नंद भवन से बाहर जाकर क्रीडाए करते थे अपने सखाओ के साथ इतना अधिक खेल में मस्त हो जाते थे कि माता यशोदा बुला बुला थक जाते थे जिस दिन भगवान का जन्मदिन तो आरे आओ कृष्णा बलराम के साथ साथ आओ आज तुम्हारा है है देखो महाराज इंतजार कर रहे हैं उनके बैठकर है, फिर वो जाते डांट कृष्ण ले आते हैं तो इस प्रकार से भगवान अभी थोड़े बड़े हो गए थे और बाहर खेल रहे थे बल्कि शुक्रदेव गोस्वामी कहते हैं कि यशोदा माता की इच्छा के बिना आ, वो कार्य नहीं कर सकते थे जो यशोदा माता की इच्छा शक्ति है एक प्रकार से, वो बहुत है तो ऐसे यशोदा माता ने जब कृष्ण का जन्मदिन था अभी वो बड़े हो गए थे तो उस दिन बहुत सारे व्यंजन आदि बनाए और इतना ही नहीं उस दिन राधिका की भी आ गई वो छोटी होगी वो भी आए और उन्होंने भी शुक्रदेव गोस्वामी कहते कि बहुत सारे अलग से विपरीत व्यंजन बनाए कृष्ण के लिए और फिर भगवान की डांटते रहती थे कुछ काम धंधा है नहीं आते रहते मेरे बच्चे को इतना लंबे समय तक खिलाते रहते हैं तो उनको कहते थे यार भाग जाओ यहाँ से जल्दी लेकिन आज जन्मदिन था तो उस दिन माता यशोदा कहती नहीं मेरे मेरा जो काना है कृष्ण है वो अपने अधिक मग्न हो जाते भूल जाते हैं, या फिर मुझे भी भूल जाते हैं घर आना भी भूल जाते हैं नहीं। आज कृष्ण के जो सत्ता है उनको मैं इन्वाइट करूंगी हम जैसे किसी बच्चे का बर्थडे होता है तो बुलाते ना सारे बच्चों को बुलाया जाता है है और बर्थडे पे केक केक केक हो हो तो तो वो जो काटने वाला वाला बच्चा है, केक कटिंग करने वाला, केक के लिए बड़ा तो बाकी दूसरे बच्चे पूरा उसके ऊपर गिर जाते हैं तो काटते समय दूसरे बच्चे दूसरे साइड से खाना शुरू भी कर देते हैं तो ऐसे कृष्ण का जब बर्थडे मना रहे थे तो उन्होंने सारी सखाओ को बुलाया और बुलाकर सबको प्रसाद भोजन सर्व करने लगी कृष्ण देखकर सबसे अधिक आनंद भगवान को आया जब उन्होंने देखा कि मेरे सारे सखाओं को माता अपने स्वयं के हाथ से क्या कर रही है सर्व कर रही है प्रसाद। भोजन सर्व कर रही है इतना अधिक आनंद कृष्ण ने कहा मैं अपने मित्रों के लिए सखाओं के लिए कुछ भी नहीं कर पाता बल्कि कुछ खाना भी है तो हमें चुराना पड़ता है और उनको चुराकी कभी कभी खिलाना पड़ता है और आगे चलकर मैं वन में भी जाऊंगा तो घर से जो पोटली के दी होगी कृष्ण सर्वाधिक आनंदित हो जाते हैं ये भगवान देखते हैं कि उनके भक्तों को इस प्रकार से सम्मान और आदर के साथ सर्व किया जा रहा है तो कृष्ण को आनंद होता है और फिर माता यशोदा उनको विदा करती हैं। विदा करते समय क्या कहती है कि आप वापस आइए तो और अब ये भी कहती है कि आप वापस फिर से आइए और मेरे जो पुत्र हैं उनके संग में आप कई प्रकार के की खेल कीजिए और लेकिन समय पर घर में वापस जाइए ऐसे नहीं कि लंबे समय तक खेलते रहोगे क्योंकि माता यशोदा ने कई चीजें हमें प्रसाद से पहले समझ में नहीं आती कब समझ में आती है प्रश्न ग्रहण करने का के। तो समझाता है तो समझ में आ जाता है सब चीजों के लिए तैयार होता है तो माता यशोदा उन संख्याओं को पहले खिलाती है और बाद में उनको बताती है समय पर आना है और जल्दी घर वापस जाना है ताकि मेरा जो प्रश्न है मेरे पास अधिक समय में रहे ऐसी तो यशोदा माता उन सबको भेजती है और फिर कभी कभी ये सारे सखागर कृष्ण के साथ होते थे नंद भवन में तो माता यशोदा सर्व क्या करते थे तो मधुमंगल को वहां उठाया करते थे जैसे भोग में आया ना छे बल्ले लड्डू खाय श्री मधुमंगल मधुमंगल ऐसी पर्सनालिटी है कि उनको ब्राह्मण भोजन प्रिया ब्राह्मण को सबसे अच्छा क्या लगता है भोजन तो मधुमंगल को सबसे अच्छा लगता है भोजन और उसमें भी स्वीटी है तो मधुमंगल सामने बैठा करते थे तो, थे, तो माता यशोदा और स्वीट्स लाने के लिए अंदर जाती थी तो कृष्ण उठाते थे स्वीट फेला करते थे किसकी और मधुमंगल की ओर तो मधुमंगल बड़े आनंदित हो तो जाते थे माता यशोदा जब तक आ रही तो है उसको पता नहीं है कि सारे का सेवन कर रहे हैं। से उस बर्थडे के दिन जन्मदिन के दिन अपने सारे सखाओ को छोड़ने के लिए भवन से बाहर आनंदना चौकों में कवि कर्णापुर कहते कि दरबार गेट के ऊपर पास जाते हैं चौकट पर जाकर कृष्णा उनको छोड़ने जाते हैं वो एक प्रकार से वो गेस्ट है बाहर हो जाते हैं कृष्ण को कहते हैं, आ जाओ बाहर आ जाओ अभी हम खेलते हैं कृष्ण कहते माता अंदर है आज नहीं कल से आप खेल सकते हैं इस प्रकार से ये सब चीजें हो रहे थे जब वृंदावन या महावन में गोकुल में कृष्ण निवास कर रहे थे और शक्तासुर वध किया था तो यही इसी के सारे जो गोप सखा वरिष्ठ जो गोप हैं नंद महाराज और उनके बड़े भाई उपानंद ये सारे एकत्रित हो जाते हैं और पहले नंद महाराज आदि तो नंदेश्वर पर्वत में रहा करते थे लेकिन वहां अरिस्टा सुर बहुत सारे उत्पात उसने मचाए थे जिनके कारण इन सबने क्या किया था नंदेश्वर या या नंदगांव को छोड़ा था और ये सब लोग जिसे महावत कहते हैं या गोकुल वहां आकर निवास करने लगे थे लेकिन यहां आकर भी इन्होंने देखा कि इतने सारे आसुर आ रहे हैं तो इन सब ने फिर एक मीटिंग की शोकदेव गोस्वामी कहते, कहते हैं कि ये जो नंद महाराज उपनंद और जितने भी सीनियर गोप थे वार्तालाप हाँ मतलब ईष्ट मतलब हा, मतलब के हेतु जो वार्तालाप या चर्चा की जाती है उसको ईष्ट गोष्ठी कहते हैं भी इष्ट गोष्ठी होती है हाँ जैसे कई बार हम अनाउंस करते हैं कि प्रसाद के बाद मंदिर में रहने वाले भक्तों की क्या है इस गोष्ठी तो बार बार में जाओ कि नहीं जाओ क्या नए नियम बनेंगे क्या चिंतित होगी तो फिर जैसे इस गोष्ठी होती है और खत्म होती है तब तक वो इस गोष्ठी मुस्त गोष्ठी में बदल जाती है कई बार क्या होती है लड़ाई फाइट आदि होती हैं तो इस प्रकार से ये जो सारे दो एकत्रित हुए थे वो कृष्ण की चिंता उन्हें सता रही कि कृष्ण और बलराम का संरक्षण कैसे हो जो आसुरों के द्वारा उपद्रव बनाए या उपद्रव किए जा रहे हैं उनसे बचने के लिए तो ये सारे एकत्रित होते हैं तो सबके मन में यही चल रहा था कि क्या किया जाए तो नंद महाराज के जो बड़े भाई हैं उपनंद कहते हैं कि वो सबसे बड़े थे, सबसे बड़े बुद्धिमान कृष्ण और बलराम को आनंद प्रदान करना है तो हमें क्या करना होगा इस स्थान को छोड़ना होगा हा? उस श्लोक में वो कहते हैं प्रियकृत राम कृष्ण राम और कृष्ण को प्रिय करने के लिए तो ऐसे नहीं हुआ वहां जितने भी ब्रजवासी एकत्रित हुए थे उस मीटिंग के लिए जैसे उपनंद ने कहा कि इस स्थान को छोड़कर हमें किसी और स्थान हमें क्यों परेशानी कर रहे हो हमारे बच्चे तो ठीक है यहाँ से तो ऐसे कोई भी नहीं बोल रहा था वृंदावन में प्रेम के विषय कौन थे कृष्णा और बलराम चाहे जितने भी ब्रजवासी क्यों ना हो तो प्रकार से हम सीखते हैं कि यहाँ जो ब्रजवासी थे कृष्ण तो भावना की सुरक्षा करना चाहिए मेरी जो कृष्ण भावना है मेरी जो भगवत भक्ति है क्या सुरक्षित है क्या मैं अपने भगवत भक्ति को रूप रूप से से करने के लिए या उसको सुरक्षित बनाए रखने के लिए हमें कुछ से कुछ से कदम उठा रहा, रहा स्वामी शिक्षा दे रहे हैं जैसे प्रहलाद महाराज हम आचार्य के जीवन से देखते हैं प्रहलाद महाराज नरसिम्हदेव से प्रार्थना करते हैं कि हे है नरसिम्हदेव मुझे इस संसार में किसी भी चीज का भय नहीं है मुझे एक चीज का भय है और वो है मेरी भौतिक इच्छा मेरे हृदय में भोग करने की जो इच्छा है उसका मुझे सर्वाधिक भय है और इस भौतिक अपनी भौतिक इच्छाओं से मुझे क्या करो आप सुरक्षा प्रदान करो ये जो कृष्ण भावना आ, की यह कृष्ण भावना खत्म हो जाएगी इवन इसलिए राजा कुंडशेखर भी अपनी प्रार्थना में कहते हैं भी इसी प्रकार कृष्ण भावना की सुरक्षा का करते तो करते हैं माला स्तोत्र में में ये जो जो पुलग शेकर, पुलग शेकर, जो श्लोक बहुत अधिक गाया से हैं श्री संप्रदाय के आचार्य हैं कृष्णा पद पंगज पंजलांतमान राज्य विधो तो वो वो कह कह रहे हैं कि कि ये मैं ये सच कह रहा हूं। कि मैं मैं हूं। मैं सच रहा अभी अभी स्वस्थ यंग कंठावरो मेरे शरीर में शक्ति है सामर्थ्य है यौवन है और आपका मुझे स्मरण हो रहा है और मैं नहीं जानता कि आप आपका मैं स्मरण कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा जब मुझे बुढ़ापा आएगा और वास्तव में वो कहते हैं कि जब बुढ़ापा आता है कफवात पिते कि मृत्यु के समय में एक चीज कंठ एक चीज से भर जाता है किस चीज से कफ से भर जाता है भागवत तो कहते हैं घुर घुराते है दूसरी पे आवाज नहीं निकलती अभी तो बहुत सारे अलग अलग सुंदर आवाजें निकल रही है जब बुढ़ापा तो थी बलराम जयंती के लिए काफी साल पहले तो पता चला की वो शरीर त्यागने वाली है तो हम पारती मंदिर से कुछ गार्गन तो से लेकर पहुंचे हॉस्पिटल तो वहां बिल्कुल मतलब शरीर त्यागने वाले थे हम खड़े पहनाया मैंने जैसे पहना उनके मुंह में तुलसी डाली मुंह बंद कर दिया और उन्होंने उसी क्षण हमारे सामने अपने शरीर को त्यागा हम सब आश्चर्य चकित हो गए तो एक, एक प्रकार से देखा जाए कि मृत्यु के समय में हम हाँ, हाँ नहीं सोच सकते इतना भरोसा अपने शरीर पर नहीं करना चाहिए हमें सबसे अधिक भरोसा अपने शरीर पर है लेकिन सबसे अधिक धोखेबाज कोई है तो ये शरीर है इसलिए हमें अपने वास्तविक सुरक्षा क्या है अपने कृष्ण भावना के कृष्ण का जो तो स्मरण है वो हाँ, मेरे हृदय से हाँ, मेरे मन आदि से चलाना जाए इस प्रकार से यही इंश्योरेंस पॉलिसी है है हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे हरे हरे हरे राम राम राम राम प्रार्थना कृष्ण कृष्ण हम भगवान से अपनी कृष्ण भावना की चिंता है सुरक्षा है तो दूसरे श्लोक में और भी वो कहते हैं मुकुंद चरणारविंदे भवे भवे हे कृष्ण मैं, चरण, और मैं रहा चरण में और आपसे याचना कर रहा हूँ कि आपके चरणों में मेरी एक ही इच्छा है जिसको आप पूरा करें कि मुझे चाहे भवे भवे में स्तु प्रसाद मुझे चाहे बहुत सारे जन्म लेने पड़े लेकिन अविस्मृतिक आपके चरण चरणों का मुझे कभी भी विस्मरण ना हो और वही भावना अपने गीत में कहते हैं हो यदि कहते हैं, मुझे ब्रह्मा बनने की या इंद्र बनने की कोई आकांक्षा नहीं है मुझे तो कीड़े का जन्म दो आपके भक्त के घर में ताकि वो लोग कीर्तन कथा प्रसाद खाते रहेंगे तो कीर्तन वगैरह सुनने का मौका मिलेगा और उनका प्रसाद मुझे ग्रहण करने का मौका मिलेगा जिससे मैं भूलू ना भावना ठाकुर अपनी में जो सांग है, उसमें हम वर्णित करते हैं इस प्रकार से भक्तों को चिंता रहती है और वो अपने भगवत भक्ति या कृष्ण का जो स्मरण है उसको बचाता है सुरक्षा प्रदान करता है शास्त्रों में इसलिए उदाहरण दिए हैं कि जिस प्रकार से एक पक्षी आपने जो बच्चे अंडे देता है वो तो घोसले में जब अंडे होते हैं तो उनकी वो सुरक्षा करता है और धीरे धीरे उस अंडों से बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी भी बहुत कितने अधिक सुरक्षा करता है वो उनके लिए जाकर भोजन ले आता है एक प्रकार का पक्षी तो ऐसे होता है कि जिसके मुंह से एक ऐसा द्रव निकलता है कि वो घोसले की चारों ओर लेप करता है जिससे कोई कीट या रेंगे वाला पशु पक्षी नहीं आ सकता या कोई सांप आलू नहीं आ सकते तो इस प्रकार से सुरक्षा करता है वही एक लक्ष्मण रेखा के भांति है तो उसी भांति एक भक्त को अपनी सुरक्षा करनी चाहिए कृष्ण भावना की और चिंता होनी चाहिए हा कृष्ण के स्मरण की कृष्ण का स्मरण मेरे हृदय से मेरे मन से हाँ छीन जाए हाँ ये ये जो है जो तो हाँ हाँ जिनका नाम था वेदांत देशी हाँ, रामचार्य के बाद उन्होंने तो बहुत अच्छी प्रार्थना लिखी है भगवान के स्मरण में वो कहते कि हे कृष्णा में आपने जो वास्तविक स्थिति है न वो आपके सामने आज खोलना चाहता हूं वो कहते हैं कि मैं अपनी स्थिति को प्रस्तुत करना चाहता हूं मैं एक उस पक्षी की भांति हूं जिसके पैर में क्या है रस्सी बंधी हुई है और वो जो पक्षी है वो उड़ना चाहता है और उड़ने का उसके अंदर सामर्थ्य भी है कुछ पक्षी हो सकते है कि सामर्थ्य है लेकिन उड़ना नहीं चाहते कुछ है उड़ना चाहते हैं लेकिन सामर्थ्य नहीं है तो वो कहते कि मैं एक पक्षी की भांति हूँ मेरे अंदर मैं उड़ना चाहता हूँ उड़ने का सामर्थ्य है लेकिन वो जितनी शक्तिशाली रस्सी है कि उस रस्सी को मैं तोड़ नहीं सकता और उस रस्सी को दूसरी ओर एक व्यक्ति ने पकड़ा हुआ है और उस रस्सी को वो खींचते जा रहा है अपनी ओर मुझे खींचा जा रहा है मैं क्या करू तो उसमें वो कहते हैं वो उस पक्षी की तुलना अपने से करते हैं वो कहते कि हे कृष्ण वो पक्षी मैं हूं और मेरे अंदर जो उड़ने की शक्ति है वो इंद्रिय भोग करने की तीव्र शक्ति मेरे अंदर नहीं, नहीं है आ, तो वो कहते इच्छा भी है और क्षमता भी है वो कहते कि कई बार इतनी क्षमता है कि मेरे इंद्रिय तृप्ति की इच्छा है क्षमता पर के भी हो अधिक तीव्र आकांक्षा तो कहते कि लेकिन कृष्णा निगरानी रख रहे रहे रहे हो, हो, हो, आप मेरे ऊपर क्या कर रहे हो? कर रहे हो। निगरानी आपने रखी है और आपने वो रस्सी वास्तव में आपके हाथ में है मैं भगवत भक्ति में लगा हूं इंद्रिय वो करना चाहता हूँ मेरे अंदर क्षमता भी है लेकिन आप क्या कर रहे हो मुझे अपनी ओर खींच रहे हो हे कृष्ण आप क्या करो कृपा करके कभी भी उस रस्सी को मत छोड़ो क्योंकि रस्सी को छोड़ोगे तो मेरा निश्चित है इस सागर में मैं पूर्ण रूप से डूब सकता हूँ हे कृष्ण आप मुझे बचा सकते हो केवल इस संसार में मुझे बचाने के अलावा कोई और नहीं है और ये स्थिति हम सबकी है भगवत गलती में लगने के बाद हम उस पक्ष की, की इच्छा है क्षमता है, लेकिन गुरु और वैष्णव के कारण वो बीज -बीज में खींचते रहते हैं, आप केवल अपनी ओर मुझे खींची है तो इसी प्रकार से जो रूप गोस्वामी भी भगवत भक्ति की सुरक्षा का वर्णन करते हुए अपने ग्रंथ में लिखते हैं वो एक कंजूस व्यक्ति का उदाहरण देते हैं। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति जो बहुत है लेकिन कंजूस बढ़ गया है कि कम हो गया, गया है चाहे वो नहा रहा है खा रहा है सो रहा है पी रहा है ट्रेवल कर रहा है सब समय में उस क्या याद आता है अपना बैंक बैलेंस पहले तो तिजोरी हुआ करती थी अभी क्रो हुआ बैलेंस बैलेंस मोबाइल में चेक कर कर सकते सकते हैं अकाउंट तो उस प्रकार से कहते कि ये जो संपत्ति संपत्ति है है हमारे पास और वो क्या कृष्ण के स्मरण की संपत्ति है और कोई संपत्ति हमारे पास नहीं है ये संपत्ति हमसे कोई हृदय रूपी तिजोरी से लूट सकता है इंद्रिय तृप्ति करने की भावना इस संपत्ति को क्या करती है, कर देती है। तो प्रकार से तो तो तो तो भी कहते हैं कि ये जो कृष्णा भावना की चिंता हमें नंद महाराज उपनंद आदि एकत्रित है वो प्रिय कृत राम कृष्ण राम और कृष्ण को प्रिय करने के लिए वहां एकत्रित थे और उस सबने चर्चा की और उन्होंने कहा अरे नारायण के अनुग्रह के कारण ये जो सारे आंसुर मरे हुए हैं ये कृष्ण और बलराम के कारण नहीं ये केवल नारायण विष्णु की कृपा हुई जिसके कारण ये मर गए हैं है और इसलिए हमें क्या करना होगा इस उलझन की सुलझन एक ही है क्या है इस महाभार गोकुल को छोड़कर किसी और लगा चले जाओ तो अचानक कृष्ण उपनंद को प्रेरित करते हैं कहा जाओ तो उपनंद भगवान प्रेरित करते हैं में गवाम से पुण्या वो कहते हैं कि वनम वृंदावनं नामम कई सारे वन हैं बारह वन है लेकिन अभी भगवान कृष्ण ने विचार किया गोकुल में बहुत हो गया चेंज चाहता हूं महावन में अभी करनी है मुझे अभी दूसरे वन में जाना है और वन कौन सा है भगवान का वृंदावन बारह वनों का जो मिलित नाम है उसे भी वृंदावन कहते हैं और एक इंडिविजुअल एक वन है जो क्या है वृंदावन है तो भगवान ने प्रेरित किया उपनंद को कि अभी महावन या बृहदवन गोकुल को छोड़कर वृंदावन जाना है तो उनके मुख से निकलता है कि जो गोवर्धन के निकट है और यमुना के तट पर है ऐसा जो वृंदावन है वहां हमें जाना चाहिए तो सारे जो ब्रजवासी हैं, वो तैयार हो जाते हैं और बल्कि आजकल तो जैसे हमें याद है हमें तो वृंदावन नाम कभी तो सुनाया नहीं था पता भी नहीं था कि वृंदावन नाम की कोई चीज अस्तित्व में है इस कुछ होटल्स या कुछ स्थानों का नाम होता है तो वृंदावन गार्डन वो पता है लेकिन ऐसी कोई चीज अस्तित्व में है जहां कृष्ण अपने नित्य लीलाए प्रकट कर चुके हैं वो पता नहीं था तो ऐसा वृंदावन जो सबसे अधिक इस संसार का महिमा मंडित स्थान है शुक्रदेव गोस्वामी ने वृंदावन की महिमा का वर्णन भागवत में बहुत अधिक विस्तार रूप से किया है बल्कि ऐसे जो सृष्टि करता है, कौन है सृष्टि करता? ब्रह्मा ब्रह्मा भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे जितने पुण्य है या जो भी भगवत भक्ति है उसका मुझे फल दे दो और वो फल क्या दे दो वृंदावन में में किसी एक स्थान में मुझे घास बना दो, दो। घास का बना दो। बस यही है। और दोन इतने बड़े विद्वान उद्धव भगवान को कहते जो उद्धव नंद महाराज के वहां ब्रज में गए हैं, तो उन्होंने वृंदावन की स्त्रियों को देखा तो उनका गुणगान करने लगे वो कहने लगे अहो नंदम ब्रज श्री आ कहते कैसे ग्लोरियस ये स्त्रिया हैं मैं तो इन स्त्रियों के चरण खुली आपके सर में रखना चाहता हूं, कि जिनका इतना क्या करो वृंदावन में एक घास का तिलका बनाओ तो वो कोई और बड़ा चिन्ह बनना चाहते है तो वो ये इसलिए भी चाहते और वो कहते कि मेन रोड में मत बनाओ रोड से हटके थोड़ा साइड में बनाओ क्योंकि वृंदावन में जो गोपी काय है, गोप है, है वो कभी मेन रोड से नहीं चलते वो से से चलते दास के से चलते हैं? हैं। के ऊपर वो कहते हैं कि उनके चरण हमारे ऊपर पड़ेंगे और हम धन्य हो जाएंगे तो इस प्रकार की भावना वृंदावन की है इतना जो वृंदावन है ग्लोरियस है इसलिए जब रास लीला के समय में कृष्ण रास क्रीड़ा को छोड़कर चले गए थे तो गोपिया उनके विरह में वृंदावन में भ्रमण कर रही थे तो वृंदावन की जो ब्रज भूमि है उसकी महिमा का गान करने लगी गोपिया गोपिया कहने लगी है कि है, ब्रज आप कितनी महान हो कि हम तो दिन में कुछ घंटे के लिए कृष्ण के चरणों की सेवा करती हैं लेकिन आप तो चौबीस घंटे कृष्ण को अपने ऊपर धारण करके रखती हो हाँ इस पृथ्वी को या ब्रज भूमि को अब बधाई दे रहे हैं जो गोपी गोपीकाए हैं तो से जो वृंदावन है चप्पल तो आदि नहीं पहनते शूज और चप्पल वहां पहना जाता है जहाँ गंदगी होती है हम घर में भी पहनते हैं मतलब खलिगा में गंदगी गंदगी है सब जगह वृंदावन में तो शोभावान होता है वहां तो शुद्धता है आप आप हो हो, जाते हो जब वहां आप अपने पैर और शरीर को कृष्ण तो कभी चप्पल जूतों का इस्तेमाल नहीं है करते हैं और भगवान ये भी एक कारण था कि भगवान अपने भक्तों के लिए अपने चरण चिन्हों को बनाए रखना चाहते थे और वो प्रकट करने के लिए भी भगवान कभी जूते और का इस्तेमाल नहीं करते ऐसा वृंदावन है कि हाँ, ले हाँ, थोड़ीकेशन ले लेके गए छुट्टी चाहिए वोट से बहुत हो गया अभी थोड़ा सा ना वृंदावन जाते मैंने सुना हैास पीड़ा हो रही है और मैं भी कहा जाना चाहते थे वृंदावन मेंक्ष्मी तो तो जी को कहते हैं कि हे है लक्ष्मी की वहां देखो तुमसे नहीं जाया जाएगा वहां और प्रवेश वर्जित है टिकट लक्ष साधारण हू सारे लोग अपने घर के दरवाजे खिड़किया सब खोलते मेरा इंतजार करते रहते हैं आप खिड़की से आ जाइए लक्ष्मी के देवी घर दरवाजे से आ जाइए जहाँ से आ जाए लेकिन हमारे घर में लक्ष्मी की कृपा होनी चाहिए तो तो तो कहते कहते मेरे में में सारा जगत रहता रहता है है आपके कोई नहीं रहता। मैं जाके भगवान नारायण ठीक जाओ फिर तो तो खड़े थे जैसे अभी में होंगे ना पास जैसे बाकी जनता एक अपना बैरिकेड से दर्शन करने जा रहे हैं तो वैसे ही तो और लक्ष्मी देवी आप तो बड़ी इतना सारी बहने ऐश्वर्य तो पूरा पूरे चड़ित थे ये ये भोषा काम नहीं करेंगे एंट्री पास नहीं है जाओ यहाँ से भागो आपको तो प्रवेश नहीं है आपको सरल सिंपल एक गोभी होगा हो तभी आप प्रवेश लक्ष्मी क्या करती है तपस्या करती आज तक लक्ष्मी तो तपस्या कर रहे हैं अपने ऐश्वर्य को छोड़ना नहीं चाहते ने क्या किया तैक्त पूर्णेश मंडल पति सदा कुछ आंदावन में प्रवेश पा लिया या शिवजी भी आ गए थे शिवजी को पता चला कृष्ण कुछ विशेष करने वाले हैं तो शिवजी, क्योंकि जैसे कृष्ण महाकुछ करते हैं शिवजी का बिल्कुल लाइव है शास्त्र कहते तुरंत वो देखते हैं चीजों को और शिव ने सोचा मुझे भी भाग लेना है तो भाग के आ गए और उन्होंने कौन सा रूप धारण किया गोपी का गोपीश्वर महादेव के रूप में वहा वनिवास करते हैं तो ऐसे शिवजी आदि भी या नारद आदि तत्परे ऋषि केला ऋषिकेश सारी उपायों को त्याग कर वृद्धा तो की शरण ग्रहण करना और वही वास्तव में सर्वोच्च है तो ऐसे थोड़ी में यात्रा और और तो, ना तो ये सारे लोग जब से से, निकले और महावन से, तो फिर नंद महाराज आदि ने कहा कि क्या करना चाहिए कि हमें सारी गोपियां गायें और बछड़े आदि सबको एकत्रित करो घर का सामान आदि और वह सारा बैलगाड़ी के ऊपर उन्होंने डाला और बैलगाड़ी के ऊपर डाला वो सारे निकल पड़े वृंदावन की ओर किसने प्रश्न ने पूछा कहा जाएंगे क्यों जाएंगे बस कृष्ण बलराम को आनंद प्रदान करना है और हमारे उपन उन्होंने कहा ऐसे है ये सारे निकले थे और सबसे सुंदर जो बैलगाड़ी थी आनंदो में कवि कर्णपुर इस यात्रा का बहुत डिटेल वर्णन करते हैं वो कहते हैं कि उन सारे बैलगाड़ियों में कितनी सुंदर बैलगाड़ी थे जिसमें सबसे पहले माता यशोदा और को बिठाया गया ऐसे लग रहा था अंगूठी के समान और दोनों दिख रही थे लेकिन अंगूठी सुंदर हो सकती है लेकिन वो सुंदर है और बढ़ता है जब उस अंगूठी में क्या होना चाहिए कीरा, या रत्न हो तो वो समय बैलगाड़ी में दोनों बैठे जो के के देख रहे थे फिर गोद में जाकर दो जाकर दो बैठ गए और बलराम उनका ये और वर्धित हो गया भगवान कृष्ण का जो वृंदावन धाम है जिसका वर्णन शुक्ल गोस्वामी इसके अगले श्लोक में कहते हैं वृंदावन सर्व काल सुन की वृंदावन सब समय में सुख प्रदान करने वाला है कृष्णा और, तो और कर बलराम कर -कर कर बहुत दिनों तक बाहर निकले ना अभी तो एक वन में थे दूसरे वन में तो बैलगाड़ी में से देख रहे हैं को एक वटमृक्ष दिखाई दिया उन्होंने तो माता ईश्वर को पूछा ओ माँ ये बताओ ये वृक्ष इसकी इतनी लंबी दाढ़ी क्यों है ये दाढ़ी नीचे जाकर कहा जा रही है दाढ़ी होती है ना तो माता है? है। नीचे तक, तक स्पर्श कर रही है इस प्रकार से माँ वो कहते कृष्ण कहते हाँ माँ मैं पूरा भरोसा हूँ आप जो भी कहोगे मेरे हित में सच ही कहोगे इस प्रकार से भगवान इस प्रकार से जो परफेक्ट एक बालक आ, आगे बालक है उसके बाद कई प्रकार के जो प्रश्न है पूछते हुए वो यात्रा करते हैं और फाइनली वो सारे लोग वृंदावन में पहुंचते हैं कभी कर्णपुर कहते हैं कि ये सब जो वृंदावन से निकल महावन से निकले थे तो इतनी सारी हजारों गाय लाखों गाय जा रहे थे तो कोई एरियल व्यू लेगा ओपन से कोई देखेगा तो ऐसे लग रहा था कि यमुना के साथ कोई दूसरी नदी बह रही है वो कहते कि सूरग में जो सुंदर सूरज में सूरत नदी है गंगा ऐसे लगता था मानो कि गंगा नदी अपनी बहन यमुना को मिलने के लिए आ गई है और यमुना से कुछ बातें कर रही है इस प्रकार से अलग अलग आतिश्री अलंकार आदियों से इनकी यात्राओं का वर्णन वो करते हैं और फिर जो वृंदावन में पहुंचते हैं तो एक आश्चर्य उनको दिखाई देता है वो आश्चर्य क्या था यशवता माता ने देखा कि कृष्ण और बलराम तो ऐसा आचरण कर रहे हैं मानो पहले से यहाँ के सारे रस्ते उनको पता है ऐसे लगता था कि सारी चीजों से तो अवगत है तो कृष्ण और बलराम उन सारी चीजों को छोड़कर वृंदावन में बहुत अधिक अपने जो बाल क्रीड़ा है उनको करने लगते हैं करते हैं, जैसे है है। तो है कोई बजाता है तो वो कृष्ण है तो, था, तो पहले तो सारे सखाओ ने बजाया अलग अलग निकाली बासुरी पर फिर बलराम ने भी बजाया फिर फाइनल किसने बजाई मुरली हा कृष्ण जैसे कृष्ण बजाने लगे तो वो समय हर कोई स्तब्ध हो गया ऐसे लग रहा था कि मानो सारी मूर्तियां खड़ी हैं उनके जाल सारे सखागन है और केवल जो मुरली की या बासुरी की आवाज है उनके कानों से अंदर जा रही है और कोई भी चीज हिल नहीं रही है लेकिन सारे सखागन जो पत्थर के ऊपर बैठे थे वो वो पत्थर भी लगे, लगे, बेचारे गिरने उनकी हो गई, और उन्होंने यमुना यमुना को देखा, आ, तो यमुना जो गई? गई तो तो मुरलीधर कृष्ण है यही है बेस्ट अभी वहा क्या देंगे गिफ्ट्स क्या देंगे वहां तो कोई गोल्ड मेडल वगैरह तो है नहीं तो वहाँ एक ही चीज देते थे वहां कोई फोन तोड़ के लाता था ये आपके लिए आज ये मेडल क्या है आपके लिए है। एक फ्लावर कृष्णा लेते थे और उससे संतुष्ट हो जाते थे या फिर उनका कोई सखा अपनी माँ ने दिया हुआ पोटली से कुछ लड्डू निकालकर स्पीट लेकर कृष्ण को देता था कृष्णा आप विजय हो गए हो ये आपके लिए है इस प्रकार का प्रेम का आदान प्रदान कृष्ण के साथ वृंदावन में उनके जो हैं हैं वो करते हैं। तो क्रिणा, आ, करते तो ऐसे नाना प्रकार की में और वास्तव इस श्लोक में वर्णन आता है कि कृष्ण को इन तीन चीजों को प्रति प्रति अत्यधिक आनंद होता है वृंदावन गोम यमुना खुले नाम तीन चीजें वृंदावन के प्रति आप गोवर्धन और यमुना इन तीन चीजों में भगवान बहुत अधिक आनंद लेते हैं अपने दिव्य करते हैं तो ऐसा वृंदावन धाम जो भगवान की नृत्य लीला क्रीड़ा स्थली है कृष्ण जब उस बैलगढ़ी में जा भी रहे थे तो कृष्ण और एक प्रश्न पूछते है माता यशा को कि आप मुझे बताओ जब से मेरा जन्म हुआ है तब से मैं देखता हूँ यमुना ना भाग रही है मुझे बताओ कहा जा रही है तो ने देखो वो अपने प्रियतम समुद्र को मिलने जा रही है और उसका स्वभाव ये है क्या करना भागना दौड़ना उसका स्वभाव इस प्रकार से कृष्ण वृंदावन में अपने भक्तों को भी आनंद देते हैं और स्वयं भी बहुत आदि आनंदित होते हैं तो ऐसा वृंदावन धाम जो कृष्ण के नित्य लीला स्थली है जहाँ कृष्ण प्रकट होते हैं और जहाँ भी कृष्ण के नाम रूप गुण, लीला आदि का उच्चारण होता है वो तो स्थान भी वृंदावन है तो प्रभुपाल की कृपा से हमें ये मौका मिला है कि प्रभुपाल ने वृंदावन धाम उस सब स्थानों में भेज दिया है जिसका हम लाभ उठा सकते हैं अपने मान हृदय आदि को कृष्ण के नाम रूप बून लीलाओं में लगा मैं एक एक एक छोटा सा टाइम टाइम बताता तो देवोती मुझे बता रहे थे कि वो थे। जो उन्होंने सोचा कि मैं विश्व के सारे ना, जो धार्मिक स्थान है उनको देखने के लिए जाना चाहता हूँ तो उन्होंने अपना वो स्थान छोड़ा पहले तो वो हीरो अलग अलग देशों में गए इंग्लैंड गए तो उन्होंने बड़ा चर्च देखा के अंदर साइड में एक लिखा था, था, हुआ था कि ये डायरेक्ट कॉल भगवान को लगा सकते है और चार्जेस भी लिखे थे थाउजेंड यूरो अच्छा है डायरेक्ट कॉल भगवान को लगा सकते हैं तो और फिर और अलग देशों में गया अलग देशों में और अलग देशों में उन्होंने विजिट किया तो वहां सब जगह गोल्ड फोन लगे हुए नजर आए थे उनको और सब जगह वो भी लिखे हुए थे कि डायरेक्ट कॉल है भगवान भगवान के लिए अब से बात कर सकते हो डायरेक्ट कॉल लगा सकते हो लेकिन बहुत सारा वो जो डोनेशन है वो उसके ऊपर लिखा हुआ था तो ऐसा कह रहा था रिवोटिंग मुझे पता नहीं लेकिन अमेजिंग चीज थी उन्होंने तो कहा वो जो पो, फिर सब स्थानों में में में भ्रमण करते करते भारत भारत पहुंचा तो भारत में वो आया आया कहां देखा एक टेंपल तो तो मोबाइल है वह फोन लगाया हुआ था और वहां लिखा, लिखा था वन रुपीज अभी आचर्यचकित हो गया सोचा गया हर को हजारो से हजारो यूरोस है। अलग -अलग तो हजारों तो इतना सस्ता कैसे कहते क्योंकि ना ये लोकल कॉल है कृष्ण रहते <laughs> से क्या है आई एस जी है यह है लेकिन यहाँ क्या है लोकल है हरे कृष्णा लाउडली कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम हरे हरे ये प्रभुपात की व्यवस्था है लोकल कॉल के हमने तो हमारी सभी की सलाह उठाए लाउडली काम करके सुना हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे